बहुत प्रसिद्ध एक ये है जैसे कोई पदार्थ का एक टुकड़ा है उसको यदि अपन किसी गति में लेके जाएंगे तो जैसे जैसे उसकी गति बढ़ाते जाएंगे और गति बढ़ाते बढ़ाते कैसी ऐसी स्थिति आएगी कि वो पदार्थ पूरा से पूरा ऊर्जा में बदल जाएगा ऐसा अधिकार जी तो इसके बारे में क्या पदार्थ वास्तविक रूप में पूरी ऊर्जा में बदल जाता है ऐसे कोई बात अस्तित्व में होती है बिल्कुल कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो कि उसको सूक्ष्म सूक्ष्मतम विभाजन हो सकती है ठीक है परिवर्तन हो सकता है अभाव नहीं हो सकते सूक्ष्म सूक्ष्मतम जो हम गिन नहीं सकते हैं उस प्रकार से टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं और हम जो अपेक्षा रखते हैं उससे ज्यादा परिवर्तन भी हो सकता है अभाव नहीं होता चला गया। नहीं बाबा इसमें एक चीज और यदि इसकी गति बढ़ा दें गति बढ़ाएगा ना कुछ भी कर देख देखने पर क्या पदार्थ ऊर्जा में बदल जाएगा नहीं ऐसा कहा जाता है कि बाबा यदि प्रकाश के रेट तक उसको बढ़ाया जाए देखो बहुत आसान गेम है ये कोई भी वस्तु है एक तब तक उसमें गति दिया जाए जब तक उसका तब तो उसका आकर्षण बल शून्य न हो जाए एक अवधि ये बनता है। शून्यकर्षण में शून्य आकर्षण में होते तक। एक क्रम तो ये है, दूसरा ये हो जाए वस्तु को इतना विखंडित किया जाए धरती के वातावरण से बाहर भागने योग्य हो जाए इतना छोटा टुकड़ा किया जाए वो इतने इतने जाल वातावरण की जाल से जाल के बीच में से खिड़की से घुस करके इस धरती के वातावरण से बाहर भाग जाए ठीक है अभी ये लोग जितने जिसको तरंग कहते हैं वो सब इसी प्रकार भागी हुई चीज को ये तरंग कहते हैं, ठीक है वो तरंग को ये ऊर्जा कहते हैं, जबकि वस्तु के बिना तरंग होता नहीं आप समझिए आप समझे है? वस्तु के बिना कोई तरंग नाम की चीज होता नहीं वस्तु पार्टिकल हाँ पार्टिकल पार्टिकल का पार्टिकल पार्टिकल का पार्टिकल दो हजार वर्ष बोल रहे उसके बाद भी कोई चीज रहता है वो ही है दो हजार वर्ष के बाद का पार्टिकल वैसा मान ले हमको क्या तकलीफ कल्पना करने में आपका क्या जाता है हमारा क्या जाता है ठीक है तो तरंग इसी को कहा जाता है अभी प्रकाश में जो तरंग की बात कही है। उसके लिए एक प्रयोग किया है विज्ञानियों ने एक छत की छेद से एक प्रकाश का प्रकाश को धरती तक छुया हुआ देखा गया ऐसा दो ट्यूब बना दिया है ना? दो ट्यूब बनाने से वो धरती में वो जो मैंने प्रतिबिंब पड़ा रहता है वो ऐसा वैसा मैंने हलता हुआ दिखता है उसको दिखा करके कहते हैं प्रकाश में तरंग कुछ समझ में आता है ये ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं मैं तो तो पता नहीं मारा जी इस प्रकार वो गणेश जी को इधर बोला ऐसा करते हैं कि नहीं प्रकाश में तरंग को बताने के लिए ये प्रयो, प्रयोग किए हैं कि नहीं किए हैं उसने दूसरी पटाख का प्रयोग किया हुआ उसको दो स्ली अगर लें है लेना दो छेद लें किसी पट्टी पर और कोई एक इकाई को पृथ्वी में देखने जाए है ना तो उसका जो रिफ्लेक्शन बनता है है ना वो तो गोल गोल उसके वो बनते हैं रिंग्स रिंग्स बनते हैं रिंग। उसी को मैं कह रहा हूँ और कौन सा बात कह दिया धरती में तो और आगे बोलेगा हाँ? उसकी जो रिंग्स बनती है हाँ? उस रिंग्स को एक्सप्लेन करने जब जाते हैं कि किस आधार पर उसमें वो रिंग बन रही है हाँ? अच्छा उसके आधार पर वो कहते हैं की तरंग अगर है तो ये रिंग बनेगा हाँ? अगर तरंग पूर्ण रूप में नहीं है तो जैसा जो प्रकाश का स्रोत था उसका प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा ठीक है तो जैसे मैं बोला था की ये जो दीवार के पास से यदि प्रकाश निकलेगा तो किनारे ऐसी सोरक्ष जाएगा ऐसे ऐसा मानते हैं उसको व्याख्या करने के लिए तरंग सिद्धांत हो तो गया वो उसको बाद में करेंगे पहले इसको समझो जो प्रकाश का जो अभी आपने दो छेद की बात है कहा हम छत से कहा दीवार से आप कह रहे हैं वो सब ठीक है वो जितने भी नचाई दिखती है आपने कहते हैं रिंग हम कहते हैं नचाई तो वो जो कुछ भी दिखता है ये ये जो प्रकाश के अंदर जितने मैलखिल्स जैसा नाचते रहते है वो ऐसा दिखते है इतनी बात उसमें निश्चित केंद्र से परिधियां बनती हैं है ना वर्तुल बनते हैं जिसमें कुछ वर्तुल मतलब जो है पहले डार्क होते हैं फिर ब्राइट होते हैं फिर डार्क होते हैं फिर ब्राइट होते हैं पोलराइजेशन है? निश्चित बनते क्या हैं क्या कहते हैं पोलराइजेशन कहते हैं इसको तो तीन प्रकार का ये है ठीक नहीं नहीं ये तीन बनने का जो खेम है ना वो तरंग के आधार का एक्सप्लेन होता है ये तरंग बताने के लिए व्याख्याएं ये है किंतु वो तरंग होने वाली जो बात है मटीरियल है उसको बताया उस प्रकाश के अंदर जो जितने भी मेलकिल्स रहते हैं और उस, वो सबका नचाई बनाई रहती है वो जिस मॉडल से बनता है उसको अपने अनुसार हम व्याख्या करते हैं हमको कहना है प्रकाश तरंग है हम कहते हैं कही है इसमें किसको क्या तकलीफ प्रतिबिंब में कोई तरंग होता नहीं है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब में कोई तरंग नहीं होता प्रतिबिंब रहता है तब ये प्रयोग जो सबसे बढ़िया है।, है जैसे ये इसके सामने कोई कार्डबोर्ड रखे उसमें एक गोल छेद कर दिए तो यहाँ पर एक गोला दिखना चाहिए एक गोला ना दिखकर एक ब्राइट गोला दिखता है उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का चमक वाला गोला दिखता है वो क्या चीज है वो सुनो तो सही वो वो चीज है वो वो चीज है जो प्रकाश जहां कहीं भी जाकर के टिका वो जहाँ टिकने के पश्चात उसका आसपास के जितने भी अणु राशियां हैं उसके ऊपर वही अनुबिबन प्रत्यन विधि बनी रहती है उससे दूसरा एक वाला जैसा दिखता है इसमें कौन सा बड़ी भारी चीज है भाई हर बच्चे तो समझ सकते है इसको मेरे अंसर एक तो अनेक वलय दिखते हैं। हा? आप दो लें। ठीक है ना भाई अनेक वलय दिखता है। वो कैसा दिखते हैं अनेक अनेक इसीलिए दिखते हैं इस ये जो ये पृष्ठभूमि है जहाँ टीका है वो रिसोर्स है जितने दूर से आया है वहाँ से यहाँ तक जो है ना परावर्तन प्रत्य, प्रत्य, प्रत्य, प्रत्यनुबिंब प्र, अनुबिंब की प्रक्रिया वहाँ से ही शुरू हुआ है इसीलिए अनेक रिंग दिखते है क्या आपत्ति हुई इसमें क्या तकलीफ है आपको क्या तकलीफ है इनको क्या तकलीफ है इनको क्या तकलीफ है दे, तीन दिग्गज बताओ इसमें तकलीफ तो नहीं है हाँ। लेकिन उसको ठीक ठीक यह मतलब परिभाषित करना पड़ेगा कि हाँ वो ठीक है इंटेंसिटी है, है इसकी जो इंटेंसिटी है ब्राइटनेस है और डार्कनेस है उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है क्योंकि बेटा इसमें सच्ची दूरी पर निश्चित जो है उसकी इंटेंसिटी होती है अंधकार की यह प्रकाश है की या फिर उसकी प्रयत्न की वही मुख्य है जितना अंधकार बना करके ये छेद से प्रकाश को दूसरे धरती पर टिकाने से ये गोले जो है ना ज्यादा दिखेंगे यदि वो गोले ये जो प्रकाश का स्रोत से यहां तक टिकने वाले जगह के आसपास में यदि प्रकाश बनाए रखोगे कई गोले नहीं दिखेंगे जितना डार्क बना करके इसको परीक्षण करोगे उतना ज्यादा गोला दिखेगा ठीक प्रक्रिया स्पष्ट करने की आवश्यकता है हाँ ठीक है वो ठीक है अध्ययन गमी बनाना वो एक अलग चीज है उसको कराया जा सकता है उसी के लिए तो आप हम पैदा ही हुए हैं लगता है